छांदोग्यो परिसंकर अयसात चतुर्विश भूमा के स्वरूप का प्रतिपादन किं लक्षणों सौ भूमियाह यूमा कि लक्षणों वाला है सो बतलाते हैं यद्यति नान्य श्रृणोति न्यति सूमाथ यद्यन्त शिणोतनजा तदल वै भूमा तदमृतम अथ तद यदल्पम तन्मर्तम स भगव कस्विन् ततिष्ठती महिमनी यदिवाना महिमनीति सनत कुमार जहाँ कुछ और नहीं देखता कुछ और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता वहाँ भूमा है किंतु जहाँ कुछ और देखता है कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है वह अल्प है जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मर्त है नारद भगवन वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है सनत कुमार अपनी महिमा में अथवा अपनी महिमा में भी नहीं है यत्रा यस्मिन भूमनि तत्पे नान्य द्रष्टव्यम अन्य कर्णेन द्रष्टान्यो विभक्तो दृश्या पश्यति यथा नान्यत शुणोती नाम रूप योरे वांतर भावाद विषय भेदस्य तद्ग्राहकयो दर्शन नामभेद्ग्राहक दर्शनश्रवण्योग्रहणम अन्सा चोपलक्षण मनन तद द्रष्ट्य नान्यन मनुतो मननपूर्वक तथा न्यती लक्षणों भूमा जहाँ जिस भूमा तत्व में दृश्य से भिन्न कोई अन्य दृष्टा किसी अन्य विषय को अन्य इंद्री के द्वारा नहीं देखता और ना कुछ सुनता ही है विषय भेद का नाम और रूप में ही हो जाता है, तथा उनका ग्रहण करने वाली दर्शन और श्रवण इन दो इंद्रियों का ही यहाँ अन्य इंद्रियों के उपलक्षणार्थ ग्रहण किया गया है किन्तु मनन का यहाँ नान मनते ऐसा कहकर अलग उल्लेख किया गया है ऐसा जानना चाहिए क्योंकि विज्ञान प्राय मननपूर्वक हुआ करता है तथा जहाँ कुछ और जानता भी नहीं जो ऐसे लक्षणों वाला है व भूमा है किमत्र प्रसिद्धान्यदर्शनाभाव भूम्युच्च्य नान्य पश्यतीदिना अथान्यन्न पश्यत्म पश्यती गुरु यहाँ यह विचारना है कि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 यह कहा गया हो कि वह अपने को देखता है तो एक में ही क्रियाकारक और फल रूप भेद मानना हो क्रिया कारक और फलरूपेद्या दोष है, है, तो है? नन्वम संसारान क्रिया कारक फलभेदो ही संसार इति एव क्रियाकारक फलभेद संसार विलक्षण इति न आत्मनो निर्विशेषिकवाभ्युपगमें दर्शनादि क्रियाकारक फलभेदाभ्युपगमश शब्दमात्र गुरु उसके संसार की निवृत्ति न होना बस यही दोष है क्योंकि क्रियाकारक और फल रूपभेद ही संसार है यदि कहो कि आत्मा का एकत्व तो होने पर भी उसमें जो क्रियाकारक और फलरूपेद है वह संसार से विलक्षण है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि आत्मा का निर्विशेष एकत्व स्वीकार करने पर जो उसमें दर्शनादी क्रियाकारक और रूप भेद स्वीकार करना है न तो शब्दमात्र है अन्यदर्शनाद्य भावक्ति पक्षे ये तेन पश्यती च विशेषणे अनर्थके सातामिति चेत दृश्यते ही लोके यत्र यून्ये गृहेन्न्य पश्यती स्तंभादि नात्मान च न ना पश्यती न गम्यती मिहापीति चेत शिष्य किंतु अन्य दर्शनादि का अभाव प्रतिपादन करने के पक्ष में भी यत्र और अन्यत्र पश्यति ये दो विशेषण निरथंक होंगे लोक में यह देखा ही जाता है कि जहाँ सोने घर में किसी और को नहीं देखता ऐसा कहा जाता है वहाँ यह नहीं समझा जाता कि उस घर के स्तंभादि और अपने को भी नहीं देखता यदि ऐसा ही यहाँ भी है तो न करणाधि कर्तव्य भेदापत्ते तथा सदैक मेंवा द्वितीय सत्यमीति ष्ठे निर्धारित दृश्येनात्मे न विज्ञातामरे विज्ञातारम इत्यादि तिष्टी श्रुति दर्शनाद्यनुपपत्ति गुरु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तू वह है इस प्रकार एकत्व का उपदेश करने के कारण आधार आधे रूप भेद का होना संभव नहीं है इसी प्रकार छठे अध्याय में भी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 ना, अविद्या यथा अपेक्षा नविद्यातभेपेक्ष सत्य द्वितयबु प्रकृति सदकमें संख्यानर्प्युच्यव भूमैकस्त्रेत विशेषण अविद्यावस्थायान्यशनुवादेन चूंत विवक्षित्व नान्य नान्य पश्यती विशेषण तस्मा संसार व्यवहारों भूमि नास्ती समुदायर्थ गुरु नहीं क्योंकि यह अविद्यात भेद की उपेक्षा से अपेक्षा से है जिस प्रकार प्रासंगिक सत्य एकत्व और अद्वितीयत्व तो बुद्धि की अपेक्षा से संख्या आदि के योग्य न होने पर भी सत्य एक और अद्वितीय है ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार एक ही धूमा में यत्र यह विशेषण है तथा अविद्या अविद्यावस्था में अन्य दर्शन का अनुवाद होने के कारण धूमा को उसके अभावत्व रूप लक्षण वाला बतलाना इष्ट होने से नान्यत पश्चति ऐसा विशेषण दिया गया है अतः सारांश यह है कि धूमा में संसार व्यवहार नहीं है अथ यद्याषे न्योन्ये नश्यती अविद्या काल थह, यथा भावीर्थ यहापनदृश्य वस्तुवाग्रबोधा काल भाविति तद्वत् भावती तदव तद्वत, तद्वत, तन्मर्थ्यम विनाशी स्वनवस्तुव तद्री भूमस्द अथत तत्शब्दों मृतत्व पर किंतु जहां अविद्या के राज्य में अन्य अन्य को अन्य के द्वारा देखता है वह अल्प है तात्पर्य यह है कि वह केवल अविद्या के समान ही रहने वाला है जिस प्रकार स्वप्न में दिखलाई देने वाली वस्तु जागने से पूर्व स्वप्न काल में ही रहने वाली होती है उसी प्रकार उसे जानना चाहिए उसी से वह स्वप्न के पदार्थ के समान ही मर्त्य विनाशी है इसके विपरीत तो भूमा है वह अमृत शब्द तत्शब्द अमृतत्वपरक है इसी से नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया स लक्षणों भूमा हे भगवन भगवन् कस्म प्रतिष्ठ प्रतिष्ठतीव नारद प्रत्याह सनत्कुम स् महिनीति स्वआत्मी महात्मे विभूतो प्रतिष्ठितो भूमा यदि प्रतिष्ठां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 यदि भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है तो उसे अप्रतिष्ठित क्यों कहा जाता है सुनो गो अश्विह महिमेद्या चक्ष हस्ती हिण्यम दासभार्यम क्षेत्रण्त नीति लाहमेव ब्रवीमी इति इस लोक में गौ अश्व आदि को महिमा कहते हैं तथा तो हाथी सुवर्ण दास भार्या क्षेत्र और घर इनका नाम भी महिमा है किंतु मेरा ऐसा कहन कथन नहीं है क्योंकि अन्य पदार्थ अन्य में प्रतिष्ठित होता है मैं तो यह कहता हूँ ऐसा सनत कुमार जी ने कहा गो गौअश्वादि ही महिमेत्याचक्षते गच्चाश्वाच्च गोअश्व तद्वैकवद सर्वत्र गवस्वादी महिमेति प्रसिद्धम्, भवति, सर्व गवस्दी महिमें प्रसिद्ध तदाश्रित प्रतिष्ठा ब्रविम्यत्र महिम यन्यस्मिन् भूमत्रवद्रवीमत्र इति प्रति व्यवहित संबंध किं तेम ब्रवीतिवाच सवेदी इस लोक में गो गोअश्वादि को महिमा कहते हैं गो और अश्व को गो अश्व कहते हैं इन दोनों शब्दों का द्वंद समास में भाव। यहाँ यह प्रश्न होता है कि गावस्य अश्वास् ऐसा विग्रह करके पुल्लिंग एवं बहुवचनांत शब्दों का द्वंद समास हुआ है ऐसी दशा में गो अश्वम यह एक वचनांत नपुंसक लिंग प्रयोग कैसे हुआ इसी का उत्तर देते हुए कहते हैं कि एक वदभाव हुआ है तदवश्च प्राणी तुर्यसेनागा इस प्राणीनी प्राणिनी सूत्र से यहाँ एक वाव किया गया है इससे एक वचनांत हो गया है तथा जहाँ एक एक वाव होता है वहाँ स नपुंसकम इस सूत्र के अनुसार नपुंसकता भी हो जाती है सर्वत्र गौ और अश्व आदि ही महिमा है इस प्रकार प्रसिद्ध है जिस प्रकार चैत्र कोई पुरुष उनके आश्रित और उनमें प्रतिष्ठित होता है उसी प्रकार चैत्र के समान ही भूमा भी अपने से भिन्न महिमा में आश्रित है ऐसा मैं नहीं कहता यहाँ क्योंकि अन्य पदार्थ अन्य में प्रतिष्ठित होता है इस व्यवधान युक्त वाक्य से इसका हेतु रूप से संबंध है किंतु मैं तो यह कहता हूँ ऐसा कहकर सुनत कुमार जी ने सब इत्यादि कहा इति छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्या चतुर्विशभाष्यम संपूर्णम्